महाभारत आदि पर्व आदिपर्व चतुष्पंचाशतमोध्याय माता की आज्ञा से मामा को सांत्वना देकर आस्तिक का सर्प यज्ञ में जाना सौतिर्वाचन तत आहूय पुत्रकारुर्भज गांसुकेगराज से वचनादीदम अब्रभी उग्रवाजी कहते हैं तब नाग कन्या जरत्कारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली अहम तो पिता पुत्र भ्रात्रा दत्ता निमित्त काल सचाय संप्राप्त तत्कुरुस्वयथा तथम बेटा मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो आस्तिकुता तम्म श्रुवा करता तथा आस्तिक ने पूछा माँ जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था वह मुझे ठीक ठीक बताओ उसे सुनकर मैं उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करूंगा। करूँगा चत आचस्ट साधवा नाम भगनी न्यागराज्य जरत्कार उग्र श्रवाजी कहते हैं तद अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरत्कार शांत चित्त हो आस्तिक से बोली हुआ च दरत्कारु आच पन्नगाषाणाम माता कद्रो ऋते सु तया सप्ताया सुता यशमान बोध तरत्कारु ने कहा वश्य संपूर्ण नागों की माता कद्रु नाम से विख्यात है उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को श्राप दे दिया था जिस कारण से वह श्राप दिया वह बताती हूँ सुनो उच्च्रवासो स्वराजो जन्मथ्यान कृतो मम विनताय परिणते दासे भावाय पुत्रका जन्मे जियव वो यज्ञत नील सारथि दंच प्रेतलो कम गमेश अश्वों का राजा जो उच्च श्रवा है उसके रंग को लेकर विनता के साथ कद्रु ने बाजी लगाई थी उसमें यह शर्त थी जो हारे वह जीतने वाले की दासी बने कद्रु उच्चय्रवा की पूछ काली बता चुकी थी अतः उसने अपने पुत्रों से कहा तुम लोग छल पूर्वक उस घोड़े की पूछ काले रंग की कर दो सर्प इससे सहमत न हुए तब उन्होंने सर्पों को श्राप देते हुए कहा पुत्रों तुम लोगों ने मेरे कहने से अश्वराज उच्चई सर्वा की पूछ का रंग न बदलकर विनिता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी उसमें उस घोड़े के संबंध में विनिता के कथन को मिथ्या नहीं कर दिखाया इसलिए जनमेजा के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेत लोक को चले जाओगे सप्तव देव साक्षा लोक पिताम एवस्थ तद्वाक्यम प्रोवाचा कद्रो ने जब इस प्रकार श्राप दे दिया तब साक्षात लोकपितामह पितामह भगवान ब्रह्मा ने एवस्तु कहकर उनके वचन का अनुमोदन किया अमृते तात मेरे भाई वासुकि ने भी उस समय पितामह की बात सुनी थी फिर अमृत मंथन का कार्य हो जाने पर वे देवताओं की शरण में गए सिद्धार्थे प्राप्यामृतमोत्तम भ्रातर मे पुरस्कृत पितामहुपागमन ते तम प्रसाद या शुसुरा सर्वेज संभव राजा वाशुना साधम सापोस न देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके थे अत वे मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए वहां समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रह कर पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया उन्हें प्रसन्न करने का उद्देश्य यह था कि माता का वशाप लागू न हो देवाऊत हो वासुके नागराजो यम दुख तो ज्ञात कारनाथ अभिशाप समातुस्तू भगवन न भवेद कथम देवता बोले भगवान वे नागराज वासकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी है कौन सा ऐसा उपाय है जिससे माता का साप इन लोगों पर लागू ना हो ब्रह्मोवाच जरत्कारो जरत्कार तो तत्रो पान सात पन्नगान ब्रह्मा जी ने कहा जरत्कारु मुनि जरत्कारु नाम वाले जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे उसके गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों को माता के साप से मुक्त करेगा ए तत्वा तुवचनम वासुके पन्न गोतमानप्यक्ष तव पित्रे महात्म रागेवानागते काले तस्मा जायथ अय संा भया न स्वाहसी भ्रतर चा तस्माहसी पापा न मोघम तो कृत्याद्रह तव धीमते पित्रे दत्ता मोक्षा कथम वुत्रसे देवता के समान तेजस्वी पुत्र ब्रह्मा जी की वह बात नाग श्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया यह अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया तदनंतर उन महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ जन्मे जय के सर्प यज्ञ का वह पूर्वानिर्दिष्ट काल आज उपस्थित है उस यज्ञ में निरंतर सर्प जल रहे हैं अतः उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में दी गई वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए अथवा बेटा सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम क्या उचित समझते हो सोत्रवाच एवक्त तथे शास्त्र को मातरम तथा अब दुख संतप्तम वासवनजन उग्र शर्वाजी कहते हैं माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उससे कहा मां तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूंगा इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले अहम ताम मोक्षय्या वासुके पन्न गोतम तस्मा महासत्व सत्य में तद्रवी मिथे महां नागराज वासुके मैं आपको माता के उस साप से छुड़ा दूँगा यह आपसे सत्य कहता हूँ भवस्वस्थ नाग नहिते ते विद्य भयम प्रैतष्ये तथा राजथा श्रेयज भविष्य नाग प्रवर आप निश्चिंत रहें आपके लिए कोई भय नहीं है राजन जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा प्रयत्न करूंगा न मे वाघ नृतम प्रा स्वरे स्वपीकुतो न्य तम वै निपुवरम गीक्षित जन मे भी मंगल युक्ता तो सहेस्ते महातुल यथा यथाशयज्ञ निपते निवर्तष्यति सत्यम मैंने कभी हँसी मजाक में भी झूठ जूट, झूठी बात नहीं कही है फिर इस संकट के समय तो कही कैसे सकता हूँ सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा जी यज्ञ के लिए दीक्षित नृपश्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा महामते नते महाबुद्धिमान नागराज यह सब कुछ करने की योग्यता है अब इस पर विश्वास रखें आपके मन में मेरे प्रति जो आशा भरोसा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता वास्क आस्तिक परिघा हृदय दंड पीड़ित वास्की बोले आस्तिक माता के साप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है मेरा हृदय विदिन्न होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है आस्तिक वाच न संतापस्वया कार्य कथम चित्न गोत्तम प्रदीप्ता प्रदीप्ता समुत्पन्नम नाशिष्यामित भयम आस्तिक ने कहा नाग प्रवर आपको मन में किसी प्रकार संताप नहीं करना चाहिए सर्पयज की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है मैं उसका नाश कर दूंगा ब्रह्मदंडम ब्रह्मदंड महाघोर कालाग्निशम तेजस नाशय श्यामिमातृ कार्तिक कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर श्राप का यहां मैं अवश्य नाश कर डालूंगा अतः आप उससे किसी तरह भय न करें सो तत स वाशुकेर्घोरम अपनी योजरम आधार चात्मनोंगे सुजगातर जन्मे जेत यज्ञसमुदिम गुणे मोक्षा भुजगेन्द्राण आस्तिज सतम उग्र श्रबाजी कहते हैं तदंतरनागराज के भयंकर चिंता ज्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर दिश्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि की प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था स गुपिदास्तिको यज्ञा यतनम उत्तम वृतम सदस्य बहुत सूर्य वहाँ पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा, जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था सोस्थे तो प्रविशन दिज सत्तम अभी अभितुष्टावतम यज्ञ प्रवेशार्थी परम तप दिश्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया तब काम क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे सप्राप्य यज्ञा यतनम वरिष्ठम दजोत्तम पुण्यकृता वरिष्ठ तुष्टा भरा जानम अनकृत मृत्ये सदस्य तथईव चा अग्नि इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुँचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय अच्छा कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जन्मेजय ऋत्विजों सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तमन आरंभ किया श्री महाभारते आदिपर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्प सत्य आस्तिकागमने चतुपंचाशतमोध्याय